योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले बढ़ बड़ कर जोर लगाते थे गर्विले आन बान वाले झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोके खाते थे अचला चकराते थे हलचल चकरा थी दसों दिशाओं में जलथल का पायोद्याओं से पर महादेव का महाधन तिल भरण हिला राजाओं से जो निपहर साता आता है वह लौट लल हर कर वीरों का धनवागर है दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है दर्शक वृंदों में खलबल थे महिला दल भी चिंतित सा था वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था हार गया इस भात जब वीरों का समुदाय हाथ जमी परमार तब बोले मिथिला राय हे द्वीप द्वीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी रो से खाली है पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हसी नहीं होती अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महानि है लज्जा है पुत्री को क्वारि रहना है क्या करे हमारा वश क्या है आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख में दिया है दाता ने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित लिप सभी हुए मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखित हुए दीव भूमि पर छा गए करुणा रस की ओज बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव चुटकी में ब्रगुटी कुटिल हुए लोचन दोनों दो अंगार हुए राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए लांछन वाली बातें सुनकर कर सूरज ऋषिया उठे अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त उठे था उधर बड़ों का भी लिहाज हृदय स्थल इधर बुना जाता आखिर मुझसे यह निकल गया मुझसे तो यह सुना नहीं जाता इस बात बड़ों को सूचित कर गुर के चरणों में खड़ा हुआ सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ वह राजकुमार ब्रह्मचारी रंग मंच पर मचला है मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है शीष नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार सुने सभापति सभासद सदा सूरबूर सरदार सच्चे योदा सच्चे छत्रे अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अपसोच भरा भाषण मिथिला के महाराज का है रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है यह शब्द ब्रज से लगते हैं पृथ्वी से खाली है मैं कहता हूं, है बलवानों का पृथ्वी जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होंगे पृथ्वी सुने राम रघुवंश मढ़ी रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान ने मुझको किया मेरा स्वभाव ही ऐसा है अधमान मुझे गंवारा है, है कृपा गुरु के चरणों के भले और प्रताप तुम्हारा है अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धन्य की क्या है विसात सारा ब्रह्मांड उठाऊ में फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं थल को जल जल को थल कर दूं लाऊं तार कर तारों को चुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धन पुराना घिसा पिटा दिन कासा किस गिनती में है सैकड़ो कोश तक ले दौड़ो इतना तो बल उंगली में है जल में तल में खलबल भल कर जल में तल में खलबल भल कर दो मल के दल में धनवा धर दो मल के दल में धनवा धर दो जल में कल मे खल भल कर दो बढ़कर मैं तोड़ू दम भर में बढ़कर मैं तोड़ू दम भर में चक्कर में चर चर कर दो मही पर तार तार दो बना दूरी ही ने दूर मिला जल में थल में खलबल कर दो मलके दल में धन्यवाद धर दो जो नहीं ऐसा पल में करूँ मै जो नही ऐसा पल में करूँ मै प्रभु पद सौगंध खाकिू मैं जो नहीं पल में करूँ मैं प्रभु पद सौगंध खा कि हूँ मैं तेरे नहीं धन को कर मैं लू कहता हूँ दुर्वर बल से रघुवीर में फिर नहीं धन को कर मे कहता हूँ गुरुर बड़ से रघुवर मैं जल में थल में खलबल कर दूं मल के दल में धनवा भर दूं बढ़ कर मैं तोड़ूँ दमभर में चक्कर में चरचर -चर कर दू मही पर तार तार दू बना थोरी ही ने मिला दू मिला जल में तल में कलभल कर दू लखन लाल जब जभी वचन सकोप कराल पृथ्वी थरथर हो गयी दल उठे दिक्पाल छा गया सभा में सन्नाटा सारा नभ मंडल कापूठा छक्के छोटे बलवानों के राजाओं का दल कापूठा सीता जी को आनंद हुआ मिथिला पूरे लज्जित थे श्री राघवेंद्र मुनियो समेत मन ही मन हर प्रमुदित थे भाई के संकेत ने किया लखन को शांत बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप मान दिखाओ वंश का हरोजनक संताप दुर्याज्ञा पालन की राघव कैसे रखे मर्यादा नहीं उठ बैठे सरल स्वभाव तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं वह रंग भूमि सुन्दर सर है रघुबीर कमल से खिलते हैं भक्तों के लोचन भोरे हैं रसपी भोरे बनते हैं उठकर मुनियों से आज्ञा ले फिर गुरुवर को सिर नवा चले धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले देख देख कर श्री राम को जगत हुआ रनिवास रानी जे कहने लगी होकर जरा उदास